देवी भागवत तीसरा स्कंद युद्धाजीत ने पूछा दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है छोटे लड़के को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती वहीं राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया राजन धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है इस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है तब युधाजीत ने फिर कहा अजय नहीं यह दूसरा कुमार शत्रुजीत गुणों के कारण ज्येष्ठ है राजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता वीरसेन और युधाजीत दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करके करने को समर्थ हो सकता था युधाजीत ने मंत्रियों से कहा निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उनका धन हड़प लें व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार में समझ गया सुदर्शन से शत्रुजीत अधिक बलवान है अतः राजा के आसन पर वही बैठे ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है इस प्रश्न पर निश्चय ही मैं युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाएगी फिर तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी वीरसेन और युदाजी दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छड़ गया प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आधमके बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी राजा ध्रुव संधि मर गए यह सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषाद राज का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए राजा का प्राणांत हो गया दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है यह समाचार पाकर देश देशांतर से लुटेरों के भी दल आ पहुंचे अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया युद्धाजीत और वीरसेन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 उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था युद्ध करना छत्री का धर्म है यह सोचकर अपने दोहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ वह युद्ध में उपस्थित था सम्रांगण में युद्धाजित को देखकर उसने उस पर बाणों की छड़ी लगा दी मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहा हो उस समय सत्य पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले सीधे धस जाने वाले और तीब्रगामी थे राजा ने उन बाणों से युद्धाजीत को ढकसा दिया साथ ही युद्धाजीत के फेंके हुए बाणों के उसने अपने नाराचों से टुकड़े टुकड़े भी कर दिए हाथी घोड़े और रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्धभूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी देवता मुनि और मानव उसका भयंकर दृश्य देख रहे थे परंतु कौवे और गिद्ध आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से आ पहुँचे और उनसे वहाँ का आकाश ढक सा गया उस युद्ध में इतने हाथी घोड़े और वीर कटे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली वह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो तीब्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केस युक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे युद्धभूमि इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में बिचरने वाले सूर्य छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था फिर वही धूल जब रुधिर के अथा सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते थे तदंतर उस घमासान युद्ध में राजा युदाजीत ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया था उनकी सेना मर खप चुकी थी जो बचे थे वे सभी चारों ओर भाग चले